पतंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा ईश्वरवादी थे पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है इसलिए जैमिनी मुनि ने प्रसंग प्राप्त उनमें कर्म कांड का ही निरूपण किया है ईश्वर के विस्तार पूर्वक वर्णन की जो उत्तर मीमांसा का विषय है अपने दर्शन में आवश्यकता नहीं देखी इसलिए कहीं कहीं वैशेषिक और सांख्य के सदृश इस दर्शन के संबंध में भी अनिश्वरवादी होने की शंका उठाई जा गई है इसके समाधान के लिए उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है अनेक व्यास सूत्रों में जैमिनी जी का ईश्वरवादी होना सिद्ध होता है यथा साक्षाद अपि अविरोधम जैमिनी वेदांत दर्शन जैमिनी आचार्य साक्षात ही वैश्वानरपद के ईश्वरार्थक होने में अविरोध कथन करते हैं तथा अध्याय एक पाद दो सूत्र 31 अध्याय एक पाद चार सूत्र 18 अध्याय चार पाद तीन सूत्र 11 से 14 तक अध्याय चार पाद चार सूत्र पाँच जैमिनी के ईश्वरवादी होने में प्रमाण है पूर्व मीमांसा में पशु मांस की बलि का निषेध पूर्व मीमांसा में जो कहीं कहीं पशुओं के मांस की आहुति देने का विधान पाया जाता है वह पीछे की मिलावट मालूम होती है अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्यों के लिए यज्ञ के अतिरिक्त मांस भक्षण में प्रतिबंध रूप समझना चाहिए मूल सूत्रों में यज्ञ में मांस मात्र का निषेध है यथा मांसपाक निमांसा मांस पकाना श्रुति से निषिद्ध है और सब आर्षग्रंथों में हिंसा वर्जित है यहाँ सुरामसा पठोर मांस दिजातीना बलिस्ता धुर्त प्रवर्ति यज्ञ नईत वेदेशु कथ्यते महाभारत पर्व मध्य मछली और पशुओं का मांस तथा यज्ञ में द्विजाति आदि मनुष्यों का बलिदान ध्रतों द्वारा यज्ञ में प्रवर्तित हुआ है अर्थात दुष्ट राक्षस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है वेदों में मांस का विधान नहीं है अन्य सब दर्शनों के सदृश हम पूर्व मांसा के भी विशेष रूप को दिखलाना चाहते थे किंतु यह विचार करके कि उसके यज्ञादि संबंधी गूढ़ विषय और पारिभाषिक शब्द योग मार्ग वालों के लिए अधिक रुचिकर न हो सकेंगे हमने उसका केवल वह सामान्य रूप ही जिसका हमारे षठ दर्शन समन्वय से संबंध है और जो इस ग्रंथ के पाठकों को लाभदायक हो सकता है दे दिया है मीमांसा ग्रंथ सब दर्शनों में सबसे बड़ा है इसके सूत्रों की संख्या 2644 तथा अधिकार अधिकरणों की नौ, नौ है ये सूत्र अन्य सब दर्शनों के सूत्रों की सम्मिलित संख्या के बराबर है द्वादश अध्यायों में धर्म के विषय में ही विस्तृत विचार किया गया है पहले अध्याय का विषय है धर्म विषयक प्रमाण दूसरे का भेद एक धर्म से दूसरे धर्म का पार्थक्य तीसरे का अंगत्व चौथे का प्रयोज्य प्रयोजक भाव पाँचवें का क्रम अर्थात कर्मों में आगे पीछे होने का निर्देश छठे का अधिकार यज्ञ करने वाले पुरुष की योग्यता सातवें तथा आठवें का अतिदेश एक कर्म की समानता पर अन्य कर्म का विनियोग नवे का उह दसवें का बाध ग्यारहवें का तंत्र तथा बारहवें का विषय प्रसंग है पूर्व मीमांसा पर सबसे प्राचीन वृत्ति आचार्य उपर्वर्ष की है उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा को ब्रह्मसूत्र शारीरिक सूत्र ब्रह्म मीमांसा तथा वेद का अंतिम तात्पर्य बतलाने से वेदांत दर्शन और वेदांत मीमांसा भी कहते हैं इस दर्शन के चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है